पुष्कर का नाम सुनते ही सुनिधि थोड़ी सावधान सी हो गई। उसने दाएं बाएं देखते हुए धीरे से कहा पता नहीं सर आजकल तो संगीता मैडम और उधर मंजू मैडम भी उनसे बहुत नाराज चल रही हैं। अच्छा क्यों भाई सुनिधि ने कॉफी का एक से पीते हुए कहा अरे सर उनके काम ही ऐसे हैं, कुछ करते ही नहीं कोई भी केस आ जाए उन्हें कोई मतलब नहीं ना कोई टीम बनाएंगे ना केस कोडिनेट करेंगे कुछ नहीं इस वजह से ही मंजू मैडम और संगीता मैडम दोनों बहुत चिड़ी रहती हैं उनसे। संगीता मैडम ने तो उन्हें अभी तक ये भी नहीं बताया को आपने गिरफ्तार कर लिया है लिया है लेकिन मंजू मैडम ने उसकी भी रिपोर्ट पुष्कर को नहीं दी पुष्कर सर तो बहुत नाराज भी है इस बात पर अच्छा लग रहा है पुष्कर से सिर्फ विक्रांत ही नहीं बल्कि और भी लोग काफी परेशान है एक्चुअली सर सब लोग बातें कर रहे हैं कि सुनिधि ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा पुष्कर सिर्फ सर की जगह पर कुछ दिन के लिए ही आए हैं उन्हें पहले ही डिप्टी चीफ बना दिया गया है इसलिए वो सिर्फ कैप्टन पोस्ट से खुश नहीं है ऐसा है विक्रांत सोच में पट गया इसका मतलब अब पुष्कर जल्दी ही डिपार्टमेंट से बाहर जाने वाला है तो फिर अब मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा लेकिन नहीं अगर वो डिप्टी ब्यूरो चीफ बन गया, फिर तो उसके पास और पावर आ जाएगी फिर तो वो मुझे और परेशान करेगा नहीं ऐसे नहीं होने दूंगा मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस साले को मैं डिप्टी चीफ नहीं बनने दूंगा कैसे भी करके इसकी टांग पकड़कर खींचनी होगी लेकिन क्या करूं मैं कैसे करू अब पुष्कर के रेपुटेशन को डाउन कैसे किया जाए विक्रांत के लिए यह सब कोई नई बात नहीं थी उसने पहले भी ये सब कई बार किया है इस वक्त पुष्कर को रोकने के लिए उसके इमेज के साथ खिलवाड़ करना ही सबसे अच्छा रास्ता साबित हो सकता है अब अगर किसी का सिर्फ मजाक बनाना हो तब तो उसके लिए फोटो एडिटिंग या ऑनलाइन कुछ अफवाह आदि फैला काम बनाया जा सकता था लेकिन विक्रांत यूं छोटी मोटी तरकीब पुष्कर पर नहीं आजमाना चाहता है वो पुष्कर को बड़ी मुसीबत में डालने का प्लान बना रहा था एक बार तो उसका मन हुआ कि किसी लड़की को पकड़कर पुष्कर की पुष्कर का बच्चा पल रहा है फिर तो पुष्कर की बैंड बच जाएगी लेकिन ये भी सिर्फ टेम्परेरी इंतजाम होगा ये सब किसी नॉर्मल इंसान को परेशान करने के लिए काफी है लेकिन पुष्कर जैसे इंसान के लिए ये तरकीब ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी इसलिए विक्रांत ने पुषकर को मजा चखाने के लिए अलग ही प्लान बनाया उसने इस काम में जीनत की मदद लेने का प्लान बनाया जीनत की मदद से वो किसी लड़की को पुष्कर के पीछे लगा देगा वो लड़की जान बुझ कर पुष्कर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और फिर अगर एक बार भी पुष्कर उसके जाल में फंस गया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा अभी पुष्कर को सबक सिखाने के लिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है विक्रांत अभी ये सब प्लान बना ही रहा था की सुनिधि के हाथ में रखा फोन बच उठा सुनीदी ने तुरंत ही फोन उठाया और अगले चार पांच मिनट तक सिर्फ हाँ मैडम ही करती रही विक्रांत लगातार सुनीदी के एक्सप्रेशन देखता रहा। फोन रखते ही सुनीदी का मुंह बुझा बुझा सा लग रहा था। उसके चेहरे की उदासी देखते ही विक्रांत ने पूछा क्या हुआ किसका फोन था अः मंजू मैडम का फोन था कह रही थी की टीम बी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम केस की रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाओ सच में यार क्या मजाक मना रखा है इनके पास सही में कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है और वो भी सिर्फ चोरी का केस है उसकी रिपोर्ट तो कोई भी लिख सकता है मुझे क्यों बुला रही है समझ में नहीं आ रहा वो चोरी वाले केस की रिस्पांसिबिलिटी तो सिर्फ टीम बी की ही थी ना? विक्रांत ने कहा तो फिर उन्हें तुमसे काम करवाने की कोई अथॉरिटी नहीं है नियम तो यही है लेकिन अभी मैं सिर्फ इंटर्न हूँ मैं कैसे मना कर सकती हूँ उन्हें तो क्या सच में मैं इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखती हूँ एक मिनट एक मिनट आप करने क्या जा रहे हैं रुकिए। सुनीधि ने विक्रांत को हाथ में फोन उठाते हुए देख लिया था वो समझ चुकी थी कि विक्रांत कुछ गड़बड़ करने जा रहा है लेकिन उसके रोकने से पहले ही विक्रांत ने टीम लीडर मंजू के पास फोन लगा दिया था सुनीधि अभी भी विक्रांत के हाथ से फोन झपट कर उसे रोकना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने अपने एक हाथ से ही सुनिधि को पूरे कंट्रोल के साथ रोक रखा था हेलो मंजू मैडम बोल रही है विक्रांत ने फोन उठाते ही कहा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है एक्चुअली मैंने सावरकर मर्डर केस सॉल्व कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने योगेंद्र चोपड़ा को भी पकड़ लिया है। इस खुशी में आज मैं सभी ऑफिस वालों को सी फूड रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहा हूँ आप भी आइएगा प्लीज सुनिधि अभी भी विक्रांत के हाथ से फोन झपट बंद कर देना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने जो निश्चय कर लिया था वो कर लिया था अब कोई उसे वो करने ऐसी नहीं रोक सकता था क्या टाइम नहीं है आपके पास क्या मैडम मैं आपको इतने प्यार से बुला रहा हूं और आप ऐसे कह रही हैं, है छोड़िए अच्छा आपसे एक जरूरी बात ये करनी थी कि सुनिधि आपके लिए रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं जाएगी विक्रांत ने सीधे ही मंजू से कह दिया अब तो सुनिधि के होश उड़ गए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए विक्रांत के हाथ से फोन छीन लेना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने सुनिधि की गर्दन में हाथ डालकर उसे कस के पकड़ा हुआ था एक्चुअली मैडम जी बात ऐसी है की अभी मैंने योगेंद्र को पकड़ा है और फिर उसके पहले मैंने सावरकर वाला मर्डर केस सोल्व किया था तो सुनिधि अभी उन दोनों केस की रिपोर्ट तैयार कर रही है अब वो दोनों रिपोर्ट मिलाकर दो से ढाई हजार पेज हैं। उसे ये काम खत्म करते ही अगले एक दो महीने लग जाएंगे। अब अगर आपको सुनिधि से रिपोर्ट लिखवानी ही है तो फिर दो महीने इंतजार कर लीजिए ठीक है मैडम विक्रांत ने कहा आप खुद को समझती क्या है हुँ? एक छोटा सा चोरी का केस सोल्व किया है उसकी भी रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही है आप लोगों से दूसरे के काम की कीमत ही नहीं है मैंने मर्डर केस सोल्व किया है मर्डर केस समझी वो भी एक नहीं बल्कि दो दो मर्डर केस एक चोरी का तो सा केस सॉल्व करके इतनी अकड़ दिखा रही है। एक मिनट एक मिनट फोन मत रखना फोन मत रखना। विक्रांत ने गुस्से में ही फोन को टेबल पर पटक दिया मंजू ने चिड़कर फोन रख दिया देखा फोन रख दिया उसने अब तुम्हे वहां जाने की जरूरत नहीं है विक्रांत ने सुनिधि की तरफ मुस्कुराते हुए देखा आप तो मुझे मरवा के रहोगे सुनिधि ने विक्रांत की गर्दन पकड़कर दोनों हाथों से हिलाते हुए कहा आप लड़ सकते हैं सबसे लेकिन मैं नहीं मुझे यहाँ ऑफिस में काम करना है ऐसे सबसे लड़ाई करती रहूंगी तो फिर मेरा काम नहीं चलने वाला है विक्रांत ने सुनिधि के कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ घुमा दिया नहीं नहीं तुम परेशान मत हो अभी तुम पहले सी रेस्टोरेंट में सबके खाने का इंतजाम करवाओ इतना कहते हुए ना जाने कैसे विक्रांत ने अपने हाथ से सुनिधि के बम पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया शायद ऐसा करने की विक्रांत की आदत थी इस वजह से आज सुनिधि के साथ भी ऐसा हो गया था लेकिन इतना तो पक्का था कि विक्रांत ने यह जानबूझकर नहीं किया था विक्रांत भी, की तरफ भी अपनी इस हरकत से चूक गया था उसने सुनिधि के आगे ऐसा दिखाया जैसे की मानो उसे कुछ पता ही नहीं मानो उसने कुछ किया ही नहीं है सुनिधि को भी कुछ नहीं सूझ रहा था वो विक्रांत की इस हरकत पर गुस्सा करे या फिर हंसकर टाल दे अब वो मन ही मन विक्रांत को पसंद तो करती ही है इसलिए चाहकर भी उसे गुस्सा तो नहीं दिखा सकती थी आखिर में उसने भी बात को टालते हुए अपना फोन उठाया और सी फूड रेस्टोरेंट को फोन करके शाम की पार्टी के लिए इंतजाम कर दिया सुनिधि ने वहां पर तकरीबन 20-25 लोगों के इंतजाम के लिए कह दिया था जबकि बामुश्किल कुल दस बारह लोग ही खाने के लिए जाने वाले थे लेकिन विक्रांत ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया आज विक्रांत भी काफी खुश था और उसे अभी पैसों की भी कोई कमी नहीं उसने मन ही मन सोच लिया था कि जिसको जितना खाना है खाए अगर तुम लोग खा सकते हो तो मैं खिलाने में पीछे नहीं रहूंगा अब तक विक्रांत की कॉफी ठंडी होने लगी थी तो वो फटाफट अपनी कॉफी खत्म करने लग गया फिर जैसे ही सुनिधि ने रेस्टोरेंट से फोन पर बात खत्म की विक्रांत ने सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा मंजू को भी ना कहे अब भला चोरी के भी केस की रिपोर्ट कौन बनाता है वो तो बात सही है लेकिन पता नहीं आपने सुना है की नहीं बट वो नॉर्मल चोरी का केस नहीं था अच्छा क्या हुआ था मैंने तो सुना नहीं कुछ विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए कहा एक्चुअली वो जो नर्सरी में चोरी हुई थी वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ही की थी और उसने इतनी चालाकी से चोरी की थी ना कि उसे नॉर्मली पकड़ना मुश्किल ही था ओह अच्छा फिर पकड़ा कैसे गया विक्रांत काफी इंटरेस्ट से सुनिधि की बात सुन रहा था